महाभारत सभा पर्व एक विंशोध्याय श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा चैत्यक पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़ कर तीनों का नगर एवं राजभवन में प्रवेश तथा श्रीकृष्ण और जरासंध का संवाद वासुदेव वाच एस पार्थ महान भाती पशुमान दीप्तम्भमान निरामय सुबेश निवेशो मागधुभ श्री कृष्ण बोले कुंती नंदन देखो यह मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है यहाँ पशुओं की अधिकता है जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है वै हों विपुशलोराहो वृषभ तथार गिरीस्ता सुभाषमाते पंचम शिंगा पर्वता शीतलद्रुमा संहते संहता गिव्रज यहाँ विहारोपि बिहारोपयोगी विपुल बराह वृषभ अर्थात ऋषभ ऋषिगिरि मातंग तथा पांचवा चैतक नामक पर्वत है बड़े बड़े शिखरों वाले ये पांचों सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित है और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रजनगर की रक्षा कर रहे हैं पुष्प तथा खाग्रे गंधव मनोहर निगूढ़ा इव लोध्राणाम वन का भी जन प्रिय वहाँ लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं जिनसे वे पांचों पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं उनके शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं लोधों के ये सुगंधित वन जनों को बहुत प्रिय है शुद्रायाम गौतम य महात्मा संसित औसी नाम ना जान यत काही अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने उसीन देश की शुद्र जाति कन्या के गर्भ से काक्षीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था गौतम प्रणया तस्मा यथा सौ सदमरे भजते मागदम वंशम शाम अनुग्रहात इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता है अंग बंगादय से राजा न सुमहा गौतम स्म पुरा अर्जुन अर्जुन पूर्व काल में अंग बंग आदि महाबलों राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे वन राज पार्थ गौतम का समीपा पार्थ पार्थ गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो अर्बुद चक्रवापी चौ शुतापनऊिकात्र मणिनाग से यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले दो नाग रहते हैं जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं यही स्वस्तिक नाग और नाग के भी उत्तम भवन हैं अपरिहार्य मेघा नाम मागता मनु नाकता कौशिको मणिमहा चक्राते चाप्य अनुग्रह मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य अनुग्राह्य कर दिया है अतः वहाँ सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं चंद्र कौशिक मुनी और मणिमान नाग भी मागध भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं पांडरे विपुले चथ वाराह के चैतक्य गिरीश्रेष्ठ मातंगे चिरोचे एक पर्वतेद्रेशु सर्विद्ध महालश्रमाच मूली महात्मना शेतवर्णकृषभ विपुलराहृ गिरीश्रेष्ठ चैत्यक तथा मातंग गिरी इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन है तथा यतियों मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं वृषभ से तमाल से महावीर से तथा गंधर्वराक्षसाइव नागा तथा लृषभ महापराक्रमी तमाल गंधर्वो राक्षसो तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं एवं प्राप्य पुरम रम्यम दुराधर्षम सम अर्थ सिद्धि जरासंधो भी इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष उस नगर को पाकर जरासंध को यह अभिमान बन जाता रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ प्राप्त होगी वैष्मा साधने तर्प मध्य हरे मही आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे वै समुवाच एव उ ततः भ्रातरो विप्लौजस वाष्णेय पांडवहुच प्रतस्तुमागधम पुरम इष्ट जनोपेतम चातुर्वण्य सकुलम वैश्वान जी कहते हैं जन्मे ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन ने मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था उसमें रहने वाले सभी लोग हृष्ट दिखाई देते थे तो मनाध्य मासे ग्रतम तथो द्वार पुरस्य पुरस्थित बारहद्रथ्यम तथा नगरवास भी मगधान चैत्यं वहां अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे कोई भी उसको जीत नहीं सकता था ऐसे गिरिब्रज के निकट वे तीनों जा पहुँचे वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा तो बृहदत्त परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था यत्र यम आरा आस सांह मांसताला इस स्थान पर राजा बृहदत्त ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांस भक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से तीन बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज़ होती रहती थी स्वपुरे स्थापया मा स तेन चाण्य चरमणा यत्र प्राणे दिव्य पुष्पाव राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़ मढ़ाकर अपने नगर में रखवा दिया जहाँ वे नगाड़े बजाते थे वहाँ दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी भक्वा भेरि त्रम तेपी चैत्य प्राकार माद्रवन द्वारे तो मुखा सर्वे युर्नाना युधा ताम सा मागधा नाम सूर्यचरम चैत्यक तम समाद्रव सिमाघ्न तो जरासंधम जगान उन तीनों वीरों ने उपर्युक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो भे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे स्थिर शिवपुर श्रृंगम सुमहत पुरातनम अर्चित मगदान गंधमाल्यस्य गंधम सो सुप्रतेषित विपुरा ततस्ते उस चैत्य का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी गंध और पुरुष पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी श्री कृष्ण यदि आज तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वत के शिखर को गिरा दिया तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रत के भीतर घुसे ए तस्मिन देव काले तो ब्राह्मणा वेद पार दृष्ट् तो दुर्नमित जरासंध मदर्शय इसी समय वेदों को पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उनके विषय में सूचित किया परमीर स्थम पुरोहिता ते राजा जरासंध प्रतापवान तो साम दीक्षितो नियमस्थोसाम अपोपावासरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई प्रतापी राजा जरासन ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया स्नातक व्रती नस्ते तो बाहुशाह प्रभि जरा संध्य भारत भारत इधर भगवान श्री कृष्ण भीमचैन और अर्जुन स्नातक व्रत का धारण पालन करने वाले ब्राह्मणों के बेस में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपने भुजाओं से ही आयुर्धुधों को आयुधों को काम देते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए भक्ष माल्यापण चुम उत्तम स्फिता सर्वगुणोपेताम तर्व काम समृद्धि दृष्टा समृद्धि ते वीथ्या तम नरोतमागे ग्छन कृष्ण भीम बला गृहत्वाकारा माल्या महाबला उसने खाने पीने की वस्तुओं फूल मालाओं तथा तो अन्य व्यास्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी नगर का वैभव बहुत बढ़ा रहा था सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था उस गल गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबलो नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगरी की प्रधान सड़क से चलने लगे विरागवसना सर्वे कुंडला निवेश नम था जगमुर जरा संधस उन सबके वस्त्र अनेक रंग के थे उन्होंने गलों में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल महल के समीप जा पहुँचे गौवासत बीसंत सिंघा है यथा सां निभा तेषाम खंदनाग ख चंदना महाराज अशोभंत महाराजा युद्ध शालिनम जैसे हिमालय की गुफाम में रहने वाले सिंह गौओं का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ती थी बढ़ती हो उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहाँ पहुंचे थे महाराज युद्ध में विशेष शोधा शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखों के लट्ठे जैसी शोभित हो रही थी साखों के लट्ठे जैसो सुलोभित हो रही थी उन पर चंदन और अगुर को लेप किया गया था सालकंध ख्यालढ़ोरता विस्मय समयत सालवृक्ष केने के समान ऊंचे डिल और चौड़ी छाती वाले गदाराज गजराज उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ तेत जनकिरण आक्षास्ते स्रोन अहंकार राजू अहं। वे नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई तीन जोड़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत ही बड़े अभिमान के साथ राजा राजा चित्र से जरासंध के निकट गए। गये तान पद्यम का गर्ण सतृति गां प्रुत्थ जरासंध वसस्थे यथाथि वे पाद्य मधुपर्ग और गोदान पाने के योग्य थे उनका सर्वत्र सत्कार होता था इन्हें उन्हें आय देख जरासन आय देख जरासन उठकर खड़ा हो गया और उसने विधिपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया वाच चैतान राजा सो स्वागतम कम ओ स्थिति प्रभु मौन आसी तदाथमर्जुन मे जय त मध्य महाबुद्दी कृष्ण वचन मब्रवीत वक्त नया राजेन्द्रियम अर्वांगीदात तदनंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा आप लोगों का स्वागत है जन्म विजय इस समय अर्जुन और भीमसेन को मौन ने मौन थे उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही राजेंद्र ये दोनों एक नियम ले चुका है चुके हैं अतः अभी रात से पहले नहीं बोलने जाएं, बोलेंगे आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे यज्ञ सा राजा राज तत्में अर्धरात्रिमाप्ते या तो यहाँ दिजा तस्व्रत राज तब राजा उन्हें यज्ञशाला में धराकर स्वयं राजभवन में चले चलाम फिर आधी रात होने पर जहाँ वे ब्राह्मण ठहरे थे वहाँ वह गया राजन उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था स्नातकान् ब्राह्मणा प्राप्त छुत्या चौमति समिति जया अर्थर्थ अथ अर्थ अर्थ अर्थ अत्यर्धरा ते नृपति भारत भारत युद्धवीर युद्धजीवी राजा राजा जरसंध स्नादक ब्राह्मणों का आगमन सुमन सुनकर अभी आधी रात के समय भी उनकी आवश्यकता के लिए उनके पास चला गया दृष्ट च निपषत उपतस्थे जरासंदो विस्मृत इन तीनों को अपूर्व वैष्णव में लेकर पूर्वोक निपशेष्ट जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ वह इनके पास गया ते तो दृष्टि गलासंधि जलासंध नर्षभादूर मित्रघे भरतसम स्वस्थ तो कुल सम्राज्य